श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंध अथ चतुथध्याय चार प्रकार के प्रलय श्रीशोकवाच कालस्ते परमाण्वादीर्पराधि कथित युगमान चुणुक लि श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित तीसरे स्कंध में परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत काल का स्वरूप और एक एक युग कितने कितने वर्षों का होता है यह मैं तुम्हें बतला चुका हूँ अब तुम कल्प की स्थिति और उसके प्रलय का वर्णन भी सुनो चतुर्युग सहस्त्र ब्रह्मणो दिन मुच्यते सकल्पो युर्दशाम पते राजन एक हजार चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है ब्रह्मा के उस दिन को ही कल्प भी कहते हैं एक कल्प में चौदह मनु होते हैं तदंते प्रलयस्ताभान ब्राह्मी रात्रि रुदाता त्रयोलोकाय में त्र कल्पन्ते प्रलयाय ही कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है प्रलय को ही ब्रह्मा की रात भी कहते हैं उसी समय ये तीनों लोक लीन हो जाते हैं उनका प्रलय हो जाता है एस नैमित्ति प्रोक्त प्रलयो येते सनो विश्व आत्मसात्त्यचात्म भू इसका नाम प्रलय है इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर लीन कर ब्रह्मा और तत्प्चा शेषाई भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं दीपराधे त्विक्रां ब्रह्मण तदा प्रकृति है सप्तः कलपनते प्रलय आज वही इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी की अपने मान से सौ वर्ष की और मनुष्यों की दृष्टि में दो परार्थ की आयु समाप्त हो जाती है तब महत्वत्व अहंकार और पंचतन मात्रा ये सातों प्रकृतियां अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती है एस प्राकृतिको राजन प्रलयोज प्रलियते आंडको सुर संघातो विघाता उपसाधि राजन इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है घुल मिल जाता है परजन्य शतवर्षाणी भूमौराजन्न भर्षति तदा क्षमाचुता परीक्षित प्रलय का समय आने पर सौ वर्ष तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते किसी को अन्न नहीं मिलता उस समय प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लगती है या, क्षय काले धुता प्रजा सामुद्रम दैहिकं भौम रसम सांवर्तको रवि रसमें भी पिबते घोर दया मुंतीत संवर्तको वनि संघर्षण मुखोत्थि इस प्रकार काल के उपद्रव से पीड़ित होकर धीरे धीरे सारी प्रजा क्षीण हो जाती है प्रलय कालीन सांवर्तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच खींच कर सोख जाते हैं और फिर उन्हें सदा की भांति पृथ्वी पर बरसाते नहीं उस समय शंकर भगवान के मुख से प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि प्रकट होती है दहत्या निलवेगो भूवी दहत्यालवेगोत्थ शून्यूविरा उपरध समिखाभिर्वन्य सूर्ययोः दह्यम विभा दग्धगोमयिंडवत ततः प्रचण्डपमलो वर्षाणम शत परो वाती धुम्रम खम्रजसवृतो मेघकुंगंग चित्रवर्ण्य शर्षा वर्षंती नंदी रवनै तत एकोदकम विश्वम ब्रह्मांड विभ्रांतरम वायु के वेग से और वह और भी बढ़ जाती है और तल अतल आदि सातों नीचे के लोगों को भस्म कर देती है वहाँ के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं नीचे से आग की कराली लपटें और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी उस समय ऊपर नीचे चारों ओर यह ब्रह्मांड जलने लगता है और ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारे के रूप में धहक रहा हो इसके बाद प्रलयकालीन अत्यंत प्रचंड संवर्धक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है उस समय का आकाश धुएँ और धूल से तो भरा ही रहता है उसके बाद असंख्यों रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं और बड़ी भयंकरता के साथ गरज गरज सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते रहते हैं उस समय ब्रह्मांड के भीतर का सारा संसार एक समुद्र हो जाता है सब कुछ जलमग्न हो जाता है तदा भूमिर्गंधगुण ग्रस उदप्लवे ग्रस्त गंधा तो पृथ्वी प्रलयत्वाय कल्पते इस प्रकार जब जल प्रलय हो जाता है तब जल पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रस्त लेता है अपने में लीन कर लेता है गंध गुण के जल में लीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है वा जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाती है अपा रथ मथो तेजी नीरसा ग्रस्ते तेजसोपम वायुस्तृत तदा लीयते चा लि तेजो वाजो खम ग्रसते गुणम स वै विशति खम तत शन सो गुणम शब्द ग्रसति भूता लभस्तम अनुलीयते तेजस्य इंद्रियाण्यंग देवान व्य कार्य को गुण राजन इसके बाद जल के गुण रस को तेजस तत्व ग्रत लेता है और जल निरस होकर तेज में समा जाता है तदनंतर वायु तेज के गुण रूप को ग्रत लेता है और तेज रूप रहित होकर वायु में लीन हो जाता है अब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है और वायु स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाता है इसके बाद तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस्त लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है इसी प्रकार तेजस अहंकार इंद्रियों को और वैकारिक सात्विक अहंकार इंद्रियाधिष्ठा त्रिदेवता और इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता है महान गृह्यहंकार गुणा सत्वादयम ग्रसते व्याकृत राजुणान काल न चोदित महत्तत्व अहंकार को और सत्व आदि गुण महतत्व को ग्रस लेते हैं परीक्षित यह सब काल की महिमा है उसी की प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रत लेती है और तब केवल प्रकृति ही प्रकृति श्रेष्ठ रह जाती है न तस् कालावयव परिणाम आद गुणा अनाद्यन अव्यक्तम नित्यम वही चराचर जगत का मूल कारण है वह अव्यक्त अनादि अनंत नित्य और अविनाशी है जब वह अपने कार्यों को लीन करके प्रलय के समान सामयावस्था को प्राप्त हो जाती है तब काल के अवयव वर्ष मास दिन रात क्षण आदि के कारण उसमें परिणाम वृद्धि आदि किसी प्रकार के विकार नहीं होते न यो न मनो न सत्व तमो रजो वाम महदाद योमी न प्राणबुद्धिंद्रिय दवा सन, सन, सन्निवेश उस समय प्रकृति में स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से वाणी मन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण महत्त्व आदि विकार प्राण बुद्धि इंद्रिय और उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते सृष्टि के समय रहने वाले लोगों की कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं रहती न स्वप्न जागरण न चम तत्सुप्तम नखम जलम भूर लिलोग्नक संसुप्त वून्य वध प्रत्यम तन्मूलभूत पदमा उस समय स्वप्न जागृत और सुसुप्ति ये तीन अवस्थाएं नहीं रहती आकाश जल पृथ्वी वायु अग्नि और सूर्य भी नहीं रहते सब कुछ सोए हुए के समान शून्य सा रहता है उस अवस्था का तर्क के द्वारा अनुमान करना भी असंभव है इस अभ्यक्त को ही जगत का मूलभूत तत्व कहते हैं लया प्राकृत को सपुर व्यक्तोदा शक्तः संप्रलीयते विभशा काल विद्रुता इसी अवस्था का नाम प्राकृत प्रलय है उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियाँ काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती हैं बुद्धिंद्रिया रूपेण ज्ञानं भाति तदा तथा देश्यवाद्यतिरेखाभ्या परीक्षित अब आत्यंतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का स्वरूप बतलाया जाता है बुद्धि इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रही है उन सब का तो आदि भी है और अंत भी इसलिए वे सब सत्य नहीं हैं वे दृश्य हैं और अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है इसलिए वे सर्वथा मिथ्या माया मात्र हैं दीपक्ष ज्योतिषो न पृथक भवे एवं दीखा मात्राच न्यूरतमात्म जैसे दीपक नेत्र और रूप ये तीनों तेज से भिन्न नहीं हैं वैसे ही बुद्धि इंद्रिय और इनके विषय तन्मात्राएं भी अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं यद्यपि वह इनसे सर्वथा भिन्न है जैसे रज्ज रूप अधिष्ठान में अध्यस्थ सर्प अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं हैं परंतु अध्यस्थ सर्प से अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं है बुद्धे जागरण स्वप्न सुसुप्ते चोचते माया मातृदम राजनात्म प्रत्यगात्म परीक्षित जाग्रत स्वप्न और सुसुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की ही है अतः इनके कारण अंतरात्मा में जो विश्व तेजस और प्राग रूप नानात्व की प्रतीत होती है वह केवल माया मात्र है बुद्धिगत नानात्व का एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं है यथा भवन्ति जलधरा बोमनी नवंति ब्रह्मणिद तथा विश्व अवयव्योदयापयात यह विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है इसलिए अनेक अवयवों का समूह अवयवी है अतः यह कभी ब्रह्म में होता है और कभी नहीं होता ठीक वैसे ही जैसे आकाश में मेघमाला कभी होती है और कभी नहीं होती सत्यम अवय प्रोक्त सर्वावयन प्रतीजेप तन तव परीक्षित जगत के व्यवहार में जितने भी अवयवी पदार्थ होते हैं उनके न होने पर भी उनके भिन्न भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं क्योंकि वे उनके कारण हैं जैसे वस्त्र रूप अवयवी के न होने पर भी उसके कारण रूप सूत का अस्तित्व माना ही जाता है उसी प्रकार कार्य रूप जगत के अभाव में भी इस जगत के कारण रूप अवयव की स्थिति हो सकती है यत सामान्य विशेषाध्याम उपलब्येत स भ्रम अन्योन्यापाश्र सर्व आद्यंत वस्तु यत परंतु ब्रह्म में यह कार्य कारण भाव भी वास्तविक नहीं है क्योंकि देखो कारण तो सामान्य वस्तु है और कार्य विशेष वस्तु इस प्रकार का जो भेद दिखाई देता है वह केवल ब्रह्म ही है इसका हेतु यह है कि सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक है अन्योन्याश्रित है विशेष के बिना सामान्य और सामान्य के बिना विशेष की स्थिति नहीं हो सकती कार्य और कारण भाव का आदि और अंत दोनों ही मिलते हैं इसलिए भी वह स्वापनिक भेद भाव की समान सर्वथा अवस्तु है विकार ख्यामान पी प्रत्यागात्मा नारियोरपी सिया इसमें संदेह नहीं कि यह प्रपंच रूप विकार स्वाप्निक विकार के समान ही प्रतीत हो रहा है तो भी यह अपने अधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है कोई चाहे भी तो आत्मा से भिन्न रूप में अणु मात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता यदि आत्मा से पृथक इसकी सत्ता मानी भी जाए तो यह भी चिद्रूप आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा और ऐसी स्थिति में वह आत्मा की भांति ही एक रूप सिद्ध होगा नहीं सत्य नानात्व अविद्वान्द मनते नानात्व छिद योजो वात योरिव परंतु इतना तो सर्वथा निश्चित है कि परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्म तो नहीं है यदि कोई अज्ञानी परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व का शिकार नानात्व शिकार करता है तो उसका वह मानना वैसा ही है जैसे महाकाश और घटाकाश का आकाश सूर्य और जल में प्रतिबिंबित सूर्य का तथा वायु और आंतर वायु का भेद मानना यथा हिरण्यम बहुधा समीयतेन भी क्रियाभिर्व्यवहार वर्तमसोम एवं बचो भीर्भगवानथोक्षजो व्याख्यायतःलौकिक वैध कई जनै जैसे व्यवहार में मनुष्य एक ही सोने को अनेकों रूप में गढ़ कर तैयार कर लेते हैं और वह कंगन कुंडल कड़ा आदि अनेकों रूपों में मिलता है इसी प्रकार व्यवहार में निपुण विद्वान लौकिक और वैदिक वाणी के द्वारा इंद्रियातीत आत्मस्वरूप भगवान का भी अनेकों रूपों में वर्णन करते हैं यथा घनोर्क प्रभोर् कर्शितों यर्काश भूतम एवं तो हम ब्रह्म गुण सदीक्षित ब्रह्मांस कस्यात्म देखो न बादल सूर्य से उत्पन्न होता है और सूर्य से ही प्रकाशित फिर भी वह सूर्य के ही अंश नेत्रों के लिए सूर्य का दर्शन होने में बाधक बन बैठता है इसी प्रकार अहंकार भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होता ब्रह्म से ही प्रकाशित होता और ब्रह्म के अंश जीव के लिए ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन बैठता है और घनोर्जधारभुज चक्षुस्वरूपाधिरात्म जिज्ञासन तरह स्मरेत जब सूर्य के प्रकट होने वाला बादल तितर बितर हो जाता है तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होते हैं ठीक वैसे ही जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जागती है तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है यदा यदेना विवेक हेतीना माया मैयाहंकर आत्मबंध बंधन क्षत्वाच्युता छिच्युतात्मा अवतिष्ठते तमाहुरात्यं सप्लम प्रिय परीक्षे जब जीव विवेक के खडग से मायामय अहंकार का बंधन काट देता है तब यह अपने एक रस आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है आत्मा की यह माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कही जाती है नित्य सर्वभूता ब्रह्मादीना परम तप उत्पत्ति प्रलयावे के सुक्मग्या, संप्रचक्षते हे शत्रुधमन तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ हैं सभी हर समय पैदा होते और मरते रहते हैं अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है काल स्रोतो जवेना चूर्यमाणस नित्यधाम परिणाम परिणामी नाम जन्म प्रलय है संसार के परिणामी पदार्थ नदी प्रवाह और दीप शिखा आदि क्षण क्षण बदलते रहते हैं उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखकर यह निश्चय होता है कि देह आदि कलह रूप होते होते के वेग में बहते बदलते जा रहे हैं इसलिए क्षण क्षण में उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रहा है अनाद्यंतान कालिनेश्वर मूर्तिना अवस्था नव दृश्यंत व्यतिज्योतिषामिभ जैसे आकाश में तारे हर समय चलते ही रहते हैं परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती वैसे ही भगवान के स्वरूपभूत अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों की, की प्रतिक्षण होने वाली उत्पत्ति और प्रलय का भी पता नहीं चलता नृत्यो नैमित्तिक तथा प्राकृतिकोल आत्यंतिकस्य काल कालस्य गतिरिदृति परीक्षित मैंने तुमसे चार प्रकार के प्रलय का वर्णन किया उनके नाम है नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय प्राकृतिक प्रलय प्रलय और आत्यंतिक प्रलय वास्तव में काल की सूक्ष्म गति ऐसी ही है एकता कुरु श्रेष्ठ जगद्विधा तो नारायण सखल सत्वधाम लीला कथा से कथिता समाससतः काजोप्याधा तुम हे कुश्रेष्ठ विश्वविदाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं जो कुछ मैंने संक्षेप से कहा है वह सब उन्हीं की लीला कथा है भगवान की लीलाओं का पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते संसार सिंधु मति दुस्तर मुक्तिदेशो प्लवो भगवता पुरुषोत्तम से लीलाकथा रसन से वर्ण मंत्र पुणसो भवेद विविध दुख दर जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं अथवा जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावा से दग्ध हो रहे हैं उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रूप रस के सेवन के अतिरिक्त और कोई साधन कोई नौका नहीं है ये केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं पुराण सहिता मेंता अमृत नारायण व्य नारदाया पुरा प्रा कृष्णद्वे सह जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है यही श्रीमद्भागवत पुराण है इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देवर्षि नारद को सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्ण कृष्णद्वैपायन को स वै महाराज भगवान वाधरायण हम इम भागवती प्रीत संहिता वेद संविता महाराज इन्हीं बद्री वन बिहारी भगवान श्री कृष्ण कृष्णद्वैपायन ने प्रसन्न होकर मुझे इस वेद तुल्य श्रीमद् भागवत संहिता का उपदेश किया एताम वक्षत्य ऋषिभ्यो नये विशाले दीर्घ सत्र कुरुश्रेष्ठ सम्पृष्ट शौनकादि भी कुरुश्रेष्ठ आगे चलकर जब शौनकादि ऋषि नैविशालण्य क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूद जी उन लोगों को इस संहिता का श्रवण कराएंगे ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम श्याम संहितायाम द्वादश स्कंधे चतुर्थोध्याय